पातंजलोग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 26 श्री गुरु गुरुमहिमा गुरुगोविंदो नोखले कागु पाए बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद यो बताय गुरबिन्दुवन निधतरेन कोई जो विरंच सम समो गुरुर्ब्रह्मा ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरु साक्षात्ब्रह्म तस्म श्री गुरुवै नम गुरु ब्रह्मा के समान हैं गुरु विष्णु के समान है एवं गुरु भगवान शंकर के समान हैं गुरु तो साक्षात ब्रह्म हैं इसलिए उस गुरु को नमस्कार है हों शिव शाक्त बनून भजूं, चतुरानन विष्णुन इंद्र मनाऊँ तीर्थ बसूँ नही ताप तपूँ गिरि कंदर अंतर ध्यान लगाऊं, फेरु नहीं मठ मंदिर में करमाल मणि निज ज्योत लगाऊँ पूज्य श्री गुरु के चरणों पर ब्रह्म सदैव सी स्नवाऊँ हो सब कष्ट विषाद विनष्ट, वितान समुन्नति केतन जावे वाछित हो फल प्राप्त सदा दिन सौख्य सुधारस में सन जावे जीव सहाय अजा अनुकूल रहे मल अंतर के हन जावे जो गुरु ब्रह्म दया कर दे तब देव दयालु सभी बन जावे संगति इस प्रकार ईश्वर का निरूपण करके अब उसका प्राणिधान किस प्रकार करना चाहिए यह बतलाने के लिए उसका वाचक नाम अगले सूत्र में बतलाते हैं तस्य वाचक प्रणव है उस ईश्वर का बोधक शब्द ओम है व्याख्या जिस अर्थ का बोधक जो शब्द होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक कहलाता है और जिस वाचक शब्द से जो बोध अर्थ होता है वह अर्थ उस शब्द का वाच्य कहलाता है जैसे गौ गाय शब्द वाचक है और आसना गौों के गले में कंबल सा लटका हुआ मांस पुच्छ आदि वाला पशु विशेष वाच्य है वाचक बोधक अभिधायक संज्ञा नाम एकार्थक है इसी प्रकार वाच्य बोध्य अभिधेय संज्ञ नामी भी समानार्थक है प्रकर्षेण नूयते स्तुयते नेति नैति ने स्तौति वाक् प्रणव ओंकार भोजवृत्ति नम्रता से स्तुति की जाए जिसके द्वारा अथवा भक्त जिसकी उत्तमता से स्तुति करता है वह प्रणव कहलाता है वह ओम ही है इस ओम का और ईश्वर का वाच्यवाचक भाव संबंध है अर्थात निरतिशय ज्ञान क्रिया की शक्ति रूप ऐश्वर्य वाला जापक ईश्वर वाच्य है अभिधेय है और ओम वाचक बोधक और अभिधायक है भाष्यकार इस संबंध को प्रश्नोत्तर द्वारा नित्य सिद्ध करते हैं यथा प्रश्न क्या वह ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक भाव संबंध संकेत कृत संकेत जन्य है या दीपक प्रकाश व संकेत द्योत्य अर्थात दीपक के प्रकाश के सदृश विद्यमान ही संकेत से ज्ञात कराया हुआ है यदि संकेत से वाच्यवाचक भाव संबंध की उत्पत्ति मानी जाएगी तो जन्य उत्पत्ति वाला होने से संबंध अनित्य कहा जाएगा और यदि संकेत से उत्पन्न नहीं होता किंतु ज्ञात कराया जाता है इस प्रकार ज्ञान कराने वाला माना जाए तो संबंध नित्य कहा जाएगा इन दोनों में से कौन सा संमत है पृष्टा का यह भाव है उत्तर यह ईश्वर और ओम का वाच्यवाचक भाव संबंध नृत्य है केवल वर्णों के संकेत से प्रकाशित मात्र होता है नया उत्पन्न नहीं होता है जैसे पिता और पुत्र का संबंध विद्यमान ही होता है उसे कोई नया कल्पित नहीं करता किंतु केवल बतलाया जाता है कि यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है भाव यह है कि जैसे पिता पुत्र का परस्पर जनक भाव संबंध विद्यमान हुआ हो यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है इस प्रकार संकेत से प्रकाश किया जाता है ऐसा नहीं है कि उस संकेत से ही वह पिता और वह पुत्र हुआ हो वैसे ही ईश्वर के संकेत भी विद्यमान शब्द अर्थ संबंध को प्रकाश करता है उत्पन्न नहीं करता इसी प्रकार सर्वत्र ही संकेत विद्यमान संबंध का प्रकाशक है जनक नहीं है यह संकेत जैसे इस सर्ग में है वैसे ही अन्य सर्गों में भी वाच्य-वाचक शक्ति की अपेक्षा से विद्यमान ही रहता है अतः पूर्व पूर्व संबंध के अनुसार उत्तर उत्तर सर्ग में ईश्वर संकेत करता है